जो अनुमान सिद्धांत दिया सिद्धांती सिद्धांति आत्मस्वरूप जो ब्रह्मस्वरूप जो साक्षी है उसको चित्तरूप ऐसे निश्चय करने के लिए सिद्धांती अनुमान दिया उस अनुमान में विशेष अंश कितना है अनुमान अच्छा, में अर्थात साध्य साध्य में विशेष कितना है गोचर संवेदना कितने हो गया है विशेष प्रथम विशेषण क्या दिया इसको क्यों दिया साधन हो जाएगा बहुत को लेकर ले विज्ञान वादी को लेकर के सिद्ध साधन को दोष होगा और द्वितीय विशेषण में क्या दिया तो इसको व्यवसाय ज्ञान में बाद हो जाएगा नया मतव के अनुसार आगे तृतीय विशेषण में क्या दिया समान समान इसको क्यों दिया सिद्ध सिद्धा जनता यहाँ अस्तांतर पुरुषांतर का ज्ञान अभाव को लेकर के यह हर्ता होगा इसलिए दिया गया अच्छा ये शायद प्रथम पाठ में हम लोग विचार किए थे हम लोग का साधारण तो संस्कार रहता है कि जैसे हम घटो पटा नदी पर्वतों को जानते हैं ऐसे आत्मा को भी जानेंगे ऐसा संस्कार हमारा जब तक रहेगा हमारा जीवन जहाँ है वहीं रहेगा हमको मतलब हमारा आगे नहीं चल पाएगा आत्मा को हम इस प्रकार जान ही नहीं पाएंगे आत्मा इस प्रकार ज्ञान का विषय बनेगा ही नहीं तो आत्मा को फिर कैसा जानेंगे कहेंगे कि दर्पण में जैसा देखा जाता है चक्षु कभी चक्षु को देख पाएगा नहीं देख पाएगा असंभव है किन्तु तो चक्षु अपना विद्यमानता का निश्चित ज्ञान उसको चक्षु को हो जाएगा कैसे जब दर्पण में देखेगा दर्पण में चक्षु चक्षु को चक्षु को देखता है तो चक्षु को प्रतिबिंब को देखता है देखने पर भी संशय विपरीत रहित तो ज्ञान होता है निश्चय हो जाता है हाँ ये चक्षु है ही इसी प्रकार की ज्ञान होगा अर्थात तो ब्रह्माकार वित्ती में हम केवल प्रतिबिंबों को देखेंगे और जब तक हमारा ये बुद्धि रहेगा कि हम तो आत्मा का दर्शन करेंगे करेंगे इस बुद्धि को हमको छोड़ ही देना है ये जितना अधिक रहेगा ना हमारा गति उतना बाधा होगा तो तो फिर हमारा बुद्धि किस प्रकार होना है जो जानने वाला है वही आत्मा है हम जानते हैं कि हाँ हम जानता है तो उन्हें हम ही जानते हैं हम जानते हैं तो हम ही आत्मा है अर्थात आत्मा को विषय तो न जानना ये जो संस्कार पड़ा रहता है ये क्यों रहता है कहते हैं परि व्यण स्वयंभू इसका स्वभाव है हम अभी मनो इंद्रिय यही हमारा भी ज्ञान का साधन है और इनका स्वभाव है बाहर जाना तो बाहर जाकर के विषय विषय को ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वभाव हो गया जो विषय विषयत्व ग्रहण होंगे उसी को हम मान लेते हैं किंतु विषय तुन नहीं होगा विषयित्व न इसलिए जब भी मन में विचार आएगा कि उसका ज्ञान होना चाहिए कहते हम ही तो है किन्तु तो ये ज्ञान होने से हमको तो इसका फल का अनुभव नहीं होता इसीलिए लड़ता नहीं हम गए नीलकंड भगवान दर्शन करने के लिए हम गए दर्शन कर लिए उत्सुकता था वो शांत हो गया इसी प्रकार हमारा मन में भी हमको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए तो जो कहा जाता है कि आप जानते हैं कहते हाँ वही आत्मा है कहते इससे हमको लाभ क्या हुआ फलो नहीं होने से हम ये ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो क्यूँ फल नहीं होता हम गए थे नीलकण्ड भगवान का दर्शन करने के लिए किन्तु वो उसने कहा कि न अभी तो आरती होगा अभी दर्शन नहीं हो पाएगा दरवाजा बंद है तो अभी हमारा उत्सुकता शांत नहीं हुआ तो हम नीलकण्ठ भगवान के पास गए कहेंगे ठीक है वो, वो खुल गया किंतु श्रृंगार ऐसा हुआ है उसको ऐसा चढ़ाया गया कि भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो उत्सुकता शांत होगा पूरा नहीं होगा तो ठीक है चलो दर्शन हो गया श्रृंगार अवस्था है भगवान इसी प्रकार के हम जब भी जानते हैं अपने आप को ये मनोबुद्धि इत्यादि के साथ मिला करके जानते हैं। तो पहला काम हमको मतलब अभ्यास का ये करना होगा कि आगे कभी हम विषय नहीं है जब भी आत्मा का ज्ञान का विचार आएगा मैं ही इस प्रकार तो की विचार पहले लाना पड़ेगा तो फिर आगे मैं ही अगर हूँ तो ये हमको मतलब संतोष क्यों नहीं होता असनाया पिपाशा रहित शीत उष्ण रहित सुख दुख रही, तो, रही, तो, रही तो, ये होना चाहिए अगर पहले ये विचार उठेगा तभी तो आगे गाड़ी चलेगा तो शीतो उष्ण रहित तो हम अगर है आत्म तत्व तो तो है तो हम तो लगना चाहिए तो फिर शीतो उष्ण ये शरीर को लगेगा जैसे हम पहले मानते थे कि शरीर हमारा मतलब ये वस्त्र में है अब मानेंगे कि निश्चय हो गया ना ना वस्त्र में नहीं हूं क्योंकि अलग हो जाने पर तो भी मैं रहता हूँ उसके बाद ये वस्त्र में कभी अग्निशम होगा हो तो जलेगा कहते हैं हमको ज्ञान हो गया हमसे अलग है और जलेगा नहीं ये जैसे जलना है ऐसे जलेगा हम चाहे शरीर के साथ आदत में करे चाहे ना करे अलग हो शरीर को जो मतलब ये शीतो उष्ण लगना है वो तो लगेगा इसलिए जब आगे होगा कि हमको फिर शीतो उष्ण क्यों होता है अगर हम आत्मतत्व तो है। तो रहते हैं तो कहते हैं उष्ण शरीर को होता है हमको नहीं ये होने से हम उससे छूटेंगे अनुष्से छूटेंगे आगे इसी प्रकार की जो भूख प्यास ये प्राणमय को सका है सुख दुख ये मन का है हम जब सट जाते हैं सुख दुख होने के समय मेरे को हुआ मेरे को हुआ कह करके हम से छुटकारा नहीं होता है पहले हमारा सारे विचार अपने तरफ लाना पड़ेगा आगे फिर एक एक करके इसको मतलब विचार करके छोड़ना होगा ये वेदांत का अभ्यास सर्वत्र गाय वेदांत तो श्रवण करने से हो गया इसमें करुणा अंश ये कहाँ आया करुणा अंश आएगा तो कर्मपर्क हो जाएगा हम लोग वास्तविक इसको किए नहीं है जो कि साधन से तुष्ट है हम लोग को तितीक्षा कहाँ हो गया तो हम लोग को समाधान कहाँ हो गया मनो अगर सुख दुख में ग्रस्त होता है तो हमारा समाधान नहीं है मनो अगर शीतो उष्ण भूख प्यास में पीड़ित तो हो जाता है शरीर हमको ये नहीं है अर्थात समो धर्म उपरती है? नहीं है तितीक्षा नहीं है साधन सतुष्ट नहीं होने से वेदांत तो हम लोग को बैठता नहीं तो कैसे करेंगे यही सब करना पड़ेगा तो साधन के बिना जो लोग बढ़िया से पूरा समझ लिया उनको उसको जान जान नहीं करते मतलब जो वेदांत तो में शब्द प्रयोग करते है वो ज्ञान नहीं होगा अर्थात वो <coughs> सब चीज समझ गया जैसे कॉलेज के प्रोफेसर लोग बढ़िया समझते है कभी कभी आते हैं कहते तो भी है सीधा कहते हैं हमारा ये कपड़ा नहीं है हमको कैसे होगा हम सब समझ जाते हैं पढ़ा भी देते हैं बढ़िया समझा देते हैं किंतु तो नहीं हैं तो अर्थात हम इससे अलग नहीं है ये जब तक तो अनुभव नहीं होगा कैसे घटेगा कि हम असंगे अर्थात इसको हमको दृढ़ करना पड़ेगा तो ये सब अर्थात तो अभ्यास करें अभी अर्थात ये वेदांत श्रवण करने का साथ साथ ये अभ्यास चले वेदांत श्रवण के साथ ये अभ्यास द्रुत होता है अन्य उपाय क्योंकि वेदांत श्रवण जब करते हैं हमारा बुद्धि काम करता है ये सबसे उच्च कोटि का साधन है और वेदांत श्रवण में बैराग्य इत्यादि का विचार तो होता ही है तो ये अर्थात चीज आगे ध्यान रखना है सर्वदा आत्मा का विचार आया तो अहम के तरफ लेना है बाहर के तरफ कभी नहीं लिखे ये विचार लेना है अच्छा अभी तक हम लोग देख रहे थे की ये जो मंगलाचरण श्लोक है ये तत्पद तत्पर को भी व्याख्यान हुआ और त्वम पर्व का भी व्याख्यान हुआ आगे कहते हैं अखंडार्थोपि भी अने श्लोक न दर्शित तो अखंडार्थ भी ये श्लोक के द्वारा दिखाया गया था जो त्वम है वही तत्व तो है इसमें अखंडार्थ अर्थात जहाँ कोई अवच्छेद नहीं है इसको कहा जाता है अखंडार्थ का तो यहाँ ये श्लोक में अवच्छेद रहता अर्थात त्वम पद तत्पद ये दोनों में कोई परिच्छेद नहीं है ये भी दिखाया जाता है तथा ही बताते हैं तम परमात्मानम नवमी कहा गया परमात्मानम अर्थात प्रत्येक अभिन्नम परमात्मानम आकार प्रत्येक अभिन्नम परमात्मानम नवमी तो वो परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक अभिन्न है तो इसके द्वारा अर्थात तो वही ऐक्य कथन हुआ यही अखंडार्थ प्रत्येक मतलब जीव प्रत्येक अर्थात यहाँ दोनों का शुद्ध प्रत्येक अर्थात से आत्मतत्व जो तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ नौमी नवमी अर्थात तो जीव प्रणाम करता है किसको करता है उस परमात्मा को अर्थात तो तो का लक्ष्य लक्ष्यार्थ को जो कि प्रत्येक है अर्थात तुम पदार्थ का लक्ष्य लक्ष्यार्थ है तुम पदार्थ तत्पदार्थ ये दोनों का लक्ष्यार्थ एक ही है प्रथम तुम पदार्थ का अनुभव आता है आज तत्पदार्थ का अनुभव आएगा आगे यद विद्या यदि अवचनीय तबनाय तद् विषयक नामरूपात्मक प्रपंचस्य प्रपंच से नामरूपात्मक प्रपंच से नामरूपात्मक तो प्रपंच ये कल्पित है ये कल्पित अगर नहीं होगा तो फिर ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो इसलिए कहते हैं कि कल्पित है नाम रूपात्मक प्रपंच ये कल्पित है कल्पित जो होता है किससे होता है क्योंकि कल्पित अर्थात तो वो वास्तव नहीं है तो कल्पित तो <exactement> कल होता है अर्थात अज्ञान से कल्पित होता है इसलिए अज्ञान कल्पित नाम प्रपंच तो अज्ञान कल्पित तुम नाम रूपात्मक प्रपंच पिता राम पितृत्व इसी प्रकार की यहाँ नाम रूपात्मक प्रपंच से अज्ञानकत्व नाम अगर सष्टी हटा देंगे तो अच्छा तो अभी कहते हैं कि तज ज्ञान निवर्तित्व तो अर्थात प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का ज्ञान से निवर्त्य है ये नाम रूपात्मक प्रपंच इसको बोधन कराने के लिए कहते हैं कि ये जो नाम प्रपंच ये अज्ञान से कल्पित कौन सा अज्ञान तद विषय का ज्ञान प्रत्योग अभिन्न परमात्मा इस विषय का अज्ञान से अगर जगत कल्पित होगा प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का ज्ञान होने से अज्ञान दूर हो जाएगा अज्ञान दूर होने से जो कल्पित है जगत वो भी दूर हो जाएगा ज्ञान तज ज्ञान अतज्ञान अर्थात ऊपर में जो कहा प्रत्येक अभिन्न परमात्मा इसका ज्ञान उसे निवर्त्य होगा प्रपंच इसको बोधना करने के लिए कहते है की तद विषय को ज्ञान कल्पित जगत यद्यालास तो यद पद से अभिप्रत्यग अभिन्न परमात्मा अर्थात अखंडार्थ ऐक्य बोधन भी श्लोक से हो रहा है क्योंकि केवल स्वम पद का ज्ञान होने से भी प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी केवल तत्पद का हो ज्ञान होने से भी प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी ऐक्य ज्ञान होने से ही प्रपंच का निवृत्ति होगा तो इसलिए कहते हैं ऐक्य भी ये श्लोक के द्वारा कहा जाता है क्योंकि ऐक्य के ज्ञान द्वारा वो निवृत्त होगा तो अर्थात जो कल्पित है वो ऐक्य का अज्ञान से ही हुआ है तो श्लोक कहता है कि यद विद्या विलास है तो यद कहने से किसको लिया जाएगा कहने ऐक्य ऐक्य का अज्ञान होने से सृष्टि हुआ है पहले कहा तत्पदार्थ का अज्ञान होने से सृष्टि बाद में कहा तो पदार्थ में अज्ञान रहने से सृष्टि अभी कहते हैं ऐक्य का अज्ञान होने से सृष्टि क्योंकि ऐक्य का ज्ञान होने से ही प्रपंच ना का नाश होता है इसलिए ऐक्य का अज्ञान है जो कि यद विद्या में अभी ऐक्य कहा गया तीनों चीज को ये श्लोक में कहा गया यद विद्या आगे पंक्ति यद विद्या अर्थात यद विषयकम अविद्याचनीय तो अज्ञानम तो यहाँ अज्ञान अज्ञान का विषय हो गया प्रत्येक अभिन्न परमात्मा तस्या विलासेन तो पहले आगे भूत आगे, भूत भवंती? समानम जो है पक्ष में उसी को श्लोक बंध से आविद्यपत्व विद्या पद, पद, पद होना चाहिए पा हो गया आकार भी कट जाएगा तत्व अखंडार्थत्व पद, खं, प्रदर्शयता ये श्लोक के द्वारा क्या क्या दिखाया जा रहा है बंधस्य से अविद्यकत्व विद्या निवर्तम बंध अविद्या से होता है क्योंकि यदा विद्या विलास नूतभोजिक सृष्टि कहा गया तथा तो बंध आ विद्यक है इसलिए विद्या से सेवत् है तत्व पद भी श्लोक द्वारा दिखाया गया तथा ये दोनों एक ही है तखंडारेद नहीं अलोकन प्रदर्शयता तृतीया तो जीव ब्रह्मणों सद विषय तो ये ग्रंथ का विषय क्या है और प्रयोजन क्या है पहले कहा था विषय प्रयोजने प्रयोजन श्लोकेन दर्शिते दिखाया गया कहा था विषय प्रयोजन ये श्लोक के द्वारा कैसे दिखाया गया ते ते जीव ब्रमणों ऐक्यम सद विषय और ज्ञातम सद प्रयोजन जैसे हम रामो ग्राम गाप्त ग्राम गमन से कर्म कहते हैं अप्राप्त ग्राम जब तक ग्राम अप्राप्त है तब तक वो कर्म बन करके रहेगा विषय गमन क्यों करता है कहते हैं वो प्राप्त करने के लिए तो ये गमन का विषय बन करके रहेगा और जब प्राप्त हो जाएगा प्रयोजन सिद्ध हो गया तो प्राप्तो ग्राम प्रयोजन तो इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं अज्ञात तो जब रहेगा ये ऐक्य जब तक अज्ञात बनकर के रहेगा वो विषय रहेगा हमारा ज्ञान का विषय बन करके रहेगा अभी अज्ञात है अज्ञात होने से हमारा ज्ञान का विषय बनेगा हम उसको जानने के लिए उद्यम करेंगे और ज्ञात सन प्रयोजन वही प्रयोजन है मतलब वो जान लिया जाएगा ये हमारा प्रयोजन है जब तक अज्ञात है हमारा प्रयोजन नहीं है अज्ञात को हम नहीं चाहते है ज्ञात को हम चाहते हैं प्राप्त ग्रामों को हम चाहते हैं अप्राप्त ग्रामों को हम नहीं चाहते हैं इसलिए प्राप्त होना यह हमारा प्रयोजन है हम उसको पाग ये हमारा प्रयोजन है।, है, है इसी प्रकार की यहाँ ज्ञातम तो सत प्रयोजन ऐक्य का ज्ञान ये हमारा प्रयोजन है जब तक तो नहीं जाना गया वो हमारा ज्ञान का विषय बनकर करके रहेगा यदि प्रकृति अंग भूतें विषय प्रयोजने प्रकाशिते प्रकाशिते प्रदर्शयता अनोकना अनोके प्रकाशित दोनों प्रकाश हो गया विषय प्रयोजन ये आगे हैं। एवं मंगलाचरणश्लोक इष्टेता नमस्कृत गुरुप्र परमात्म ग गुरु विद्याप्रा अंतरंग प्रतीतेर अवश्यं अवश्यम इति परम गुरूं प्रथमं प्रणमति इष्ट देवता नमस्कृत पूर्व श्लोक में ये नमस्कार करके इष्ट देवता कहने से चाहे तत्म ले किसी को भी प्रणाम करके गुरु प्रसाद परमात्मा लाभ ये किसी श्लोक का एक अंश देते हैं गुरु का प्रसाद से ही ये परमात्मा की प्राप्ति होती है और इत्यादि ना गुरु प्रसादस्य विद्या प्राप्ति प्रति अंतरंगत्व प्रतीत गुरु प्रसाद ये विद्यालाभ पदर पूज्या गुरवश्य पूज्य परम गुरूं प्रथम प्रणमती अर्थात गुरु, गुरु का गुरु तो पहले प्रणाम करते यदि ृगा्यम यती पंचाशेख्यंगे पंचाशीर्भे वारण निरस्ता <BACK गुण क्याँ okuda> तम यतिंद्रम यद यद यद इति अर्थात तुम ते आशियानी ख्यम पांच मुख पांच मुखो अर्थात सिंहों को कहा जाता है तो सिंहों का एक तो मुख है बाकी जो चार उसका पंजा होते हैं वो भी मुखों के बराबर अर्थात तो उसे अगर किसी को दबाव लेता है तो वो छुटकारा नहीं होगा इसलिए पंचाशीय शब्द से सिंह को कहा जाता है तो यद अंतेवासी पंचासी भेदी वारणा निरस्ता तो ये भेदि वारणा अर्थात तो भेद हस्ती भेदी भेद को कथन करने वाले वाराण वारण शब्द का अर्थ हस्ति अर्थात भेद को कथन करने वाले हस्ती तो भेदी वारणा निरसता है अर्थात गुरु जी के जो शिष्य लोग हैं उन्हीं के के द्वारा ही सब भेदी वारणा भेद कथन करने वाले ये हस्तियों का निराश हो गया तो भेदी वेदांत तो में पांच प्रकार के भेद कहा जाता है अच्छा ये हिंदी में दिया है देखिए तृतीय पंक्ति में नीचे दिया जड़ चेतन का भेद जीव ईश्वर का भेद जीव जड़ का भेद ईश्वर जड़ का भेद जड़ों का परस्पर भेद जड़ों को लेकर के चार प्रकार की भेद हो गया तो पहले जड़ चेतन जड़ जीव जड़ ईश्वर जड़ जड़ चार हो गया और एक जीव ईश्वर ये पांच प्रकार की भेद अर्थात अज्ञान अवस्था में इसी तरह किया जाता ये भेद को सत्य बोल करके जो कथन करते हैं उनको यहाँ से हस्ती शब्द से कहा गया उनका निरस्ता, निरस्ता उनका निराकरण कर दिया गया ऐसे तम उनका नाम नृसिहाम गुरु का नाम है मिशिंग आश्रम उनका नाम था ऐसे तो यतीन्द्रम परम गुरुन परम गुरु यतीन्द्र को प्रणवमी प्रकर्ष है नौवी नौमी नौ में क्या सूत्र लग गया कम से कम याद रहना चाहिए दीर्घ किए तीका में अम्ते, अम्ते समीपे वस्तुम वस्तुम ते हा, हा, ते, वो पंचाश्या हा, पंचाश्या हा, हा, ते ही उनके द्वारा भेदवादी टीका निवसी भेदवादीक्षण गजा भेदवादी लक्षण अर्थत तो भेदितेदी तो नजा है निरसता निरस्ता उनका सब निराकरण कर दिया गया तम यती तो यहां गया यतिंद्र यतिंद्र का विग्रह कहेंगे यती नाम इंद्र तो यती नाम कहने से यती नाम का अर्थ है यत्नशीला नाम जो यत्न करते हैं वो यत्न करने वाला कौन है कहते हैं परमहंस परिव्राजता इंद्र परमहस और परिवराजकम तो हंस होते हैं अर्थात शास्त्र विचार करने वाले तो हंस अर्थात जैसे विवेक करते हैं तो यहाँ परमहंस अर्थात शास्त्र विवेक शास्त्र विचार करके अर्थात जो लोग स्थिर हो गए परमहंस इंद्र इंद्र निसिंग संयकम परम गुरु प्रणौमी उनका तो नाम है निशिंगश्रम आश्रम प्रकर्षेण अर्थात मन काय वाक प्रणिधान नौमी इत्यर्थ मनो वाक ये तीनों प्रणिधान प्रकर्षण स्थापन करके करते मन भी उसमें शरीर भी उनके लिए झुक जाना और वाक मतलब वाणी में भी उच्चारणा इसलिए हम लोग प्रणाम करने के समय ओम नमो नारायण आय कहते भी हैं और मन में भी चिंतन करके आगे शरीर से प्रणाम करना है एवं परम गुरु प्रणिपत्य साक्षात विद्यागुरु अभिम कर साक्षात विद्यागुरु जिनसे विद्या ग्रहण किए हैं क्योंकि ये ग्रंथकार ये तो कोई सं नहीं थे इसलिए इनको कोई और दीक्षा गुरु नहीं थे उनका विद्या, विद्या गुरु का गुरु हो गए वो गये श्रीमद नाथ जगदुर वंदे जगद्गुर नह वंदे त्र प्रवर्तकतंत्र प्रवर्तकता श्रीमद् वैंकनाथाख्या वेलांगवासी जगदुर नहम वंदेतंत्र प्रवर्तकता सर्वतंत्र प्रवर्तकन श्रीमद वैंकटनाथाख्यान बेलांगुडी निवासीन जगद गुरुन अहम वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकन सारे तंत्र का तंत्र अर्थात दर्शन प्रवर्तक सारे तंत्र का प्रवर्तक अर्थात सारे तंत्र का उनका ज्ञान था श्रीमद वेकटनाथाख्यान बेलांगुडी निवासी वो ग्राम का नाम है बेलांगुडी ऐसे जगद गुरुन अहंगे आगे चिकित्सित ग्रंथ तो से उपाधेयता सिद्ध है सूत्र से आएगा चिकित्सित ग्रंथ से ग्रंथस्य उपादेयता सिद्धये ये उपाधेय है भ्रमणीय है उसका सिद्धि के लिए सो कीर्ति अनुवृत है अपना कीर्ति भी अनुवृत्ति फैल ग्रंथ सभी के द्वारा ग्रहण हो और अपना कीर्ति भी फैले इसलिए नाना नानाविध ग्रंथ कर्तृत्व प्रदर्शन पुरह शरम चिकित्सित प्रति जानते कर्तुमिष्ट जो ग्रंथ इस ग्रंथ का प्रतिज्ञा करते हैं नाना नानाविध ग्रंथ कर्तृत्व प्रदर्शन पुरह शरम हमने इससे पहले भी बहुत सारे ग्रंथ बनाया है ये दिखा करके इस ग्रंथ अभी करता हूँ ऐसा प्रतिज्ञा करते है ये क्यों दिखाते हैं पहले बहुत सारे ग्रंथ बनाए हैं कहते हैं ग्रंथ से उपाधे था तो इसके लिए और स्व की अनुब्त है लोग अगर इसको अधिक ग्रहण करेंगे तो आपने कीर्ति फैलेगा तो ये है ना इस द्वाभ्याम द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम आगे दो श्लोक के द्वारा ये कहते हैं बस ये न णोटी ये न चिंता मणोटी दश टीका विभंजनी दश टीका विभनी तर्क चूड़ा मणिर्नाम तक चूड़ा मणिर्नाम ऋता विमनोरमा मनोरमा ये योजना दश टीका विभिनी विद्वन मनोरमा दस टीका विभिनी विद्वन मनोरमा तर्क चूडामी ये न चिंतामणो चिंतामणि न्याय का प्रसिद्ध ग्रंथ जहाँ से नव्य न्याय आरंभ हुआ मंगेश उपाध्याय जी का तो उसके ऊपर तर्क चूड़ामणि नाम विद्वान मनोरमा दस टीका विभंजिनी टीका टीका उनका ग्रंथ का नाम ये धर्म राजा इनका जो चिंतामणि के ऊपर ग्रंथ है इसका नाम है तर्क चूड़ामि विद्वान मनोरमा ये विद्वान का मनो को रमन करने वाला आनंद देने वाला है और ये ग्रंथ का उनका तर्क चूडामणि ग्रंथ का महात्म है दस टीका विभिनी चिंतामणि के ऊपर सबसे अधिक टीका हुआ है उस समय में ये अर्थात ग्रहणीय था कि जो चिंतामणि के ऊपर टीका लिखेगा वो विद्वान तो है तो इसलिए जितने सारे न्यायिक है सभी लोग उद्यम किए हैं इसके ऊपर टीका लिखने के लिए तो इनके पहले जितना दस टीका हुआ था ये सबको खंडन कर दिया ये न्याय का स्थिति है तो बाकी बाद में कोई आएगा ऐसे पूर्वों को खंडन कर देगा ऐसे टीका ये हैं अच्छा आगे टीका में येन टीका विभंजनी विद्वान मनोरमा तर्क चूड़ाम चिंतामणु टीका कृता ये ना धुरद्रे दस टीका विभंजिनी दस का अर्थात खंडन करने वाली उसका नाम है ना विद्वान विद्वान मनोरमा विद्वान को मन को आनंद देने वाली तर्क चूड़ाम चिंतामणि के ऊपर टीका कृता तेन धर्मित धर्म राजा धोरिंद्र संज्ञ न ना। उनका नाम है धर्म राजा धोरिंद्र परिभाषा परिभाषा ग्रंथ का विस्तार अर्था तो किया जाता है बोधाय अच्छा निर्देश बोधायलोक दो श्लोक के द्वारा वो कहते हैं कि हमने इस ग्रंथ क्यों बनाता है तेन न्दा तेन बोधवलिनी वेदंबिनी धर्म राजा परिभाषा भी तेन बोधा मंद वेदंबिनी धर्म पहले कहा था ये मैं चतुर्थ श्लोक में उसी के अभिदेह थे बोधाय धर्म राजा धोरी मंदान बोधा वेदांतावलबी परिभाषा विचन् थे तेन अर्थात जिसने इस प्रकार के तर्क चुड़ाम ग्रंथ किया था उसी धर्म राजा अध उनके द्वारा मंदा बोधा मंदो का बोधन के लिए वेदांतार्थ वेदांतार्थ अवलंबिनी अवलंबिनी तम टीका में प्रयोजन निर्देशती ये ग्रंथ करने का क्या प्रयोजन है बोधा मंदान तो मंदा नर्था बुद्धिना तो क्यों कहते हैं अलसा वो नाम वोधाय मंदबुद्धि नाम अलसान वा दो अलग अलग कहते हैं बोधाय इसमें अंतर क्या है मंदबुद्धि यहाँ तो दिया नहीं अन्यथा देते हैं मंदबुद्धि विषय वासना अधिक ये मंदबुद्धि अर्थात बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं होने से विषय को ग्रहण नहीं करेगा किन्तु मंदबुद्धि नहीं है किन्तु अलस्य है अर्थात जोर लगाने के लिए अर्थात इसको समझने के लिए जोर नहीं लगाना कहते दिन में एक पाठ हो गया सुबह और बाकी क्या पढ़ना है इसी प्रकार की सुखते है बुद्धि तीक्ष्ण है किन्तु अलस है ये, ये, ये लोग क्या करते हैं? कहते हैं सूत्र भाष्य आदि में प्रवृत्त नहीं होते हैं। इनका बोधाया, बोधाया तो है? बोधा बोधायर्था तत्व ज्ञान है है यद्यपि बुद्धिमता अनलसा जो बुद्धिमान है अलस दिन में नहीं है सूत्र भाष्यादीकम बोधे साधनम अस्त उनको तो सूत्र भाष्य आदि से हो जाएगा। सूत्र बोधे बोध में में, ज्ञान ज्ञान के लिए उनका साधना तो तो सूत्र उनको हो जाएगा तथापि मंद अनुग्रह को अयम ये इति ग्रंथनाय मंदानामिति उत्तम बोध दर्शयितुं दर्शीनि तो ये ग्रंथ मंदान बोधाय किन्तु तो इस ग्रंथ में सामर्थ्य होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि वेदांत अर्थ अवलंबिन वेदांत का अर्थ को आश्रय करके ही ये ग्रंथ किया गया था वेदांत का अर्थ इसमें विचार हुआ है इसलिए इस ग्रंथ का विचार से वेदांत का अर्थ का बोध होगा सामर्थ्य है वेदांता नाम श्रुतिमस्तका नाम अर्थान अवलंबित शीलम अशिया अस्त तथा से से अंत मस्तक सिर सिर भाग भाग ज्ञान होने से सबसे ऊंचा है अवलंबित का जो अर्थ है उसका सीलम अस्ति इति अवलंबित शीलमी अस्ती तात्पर्य एवंपरिया प्रतिदक इतर संक्षिप्त ग्रंथे अगता अर्थात वेदांत का अर्थ को ये कहता है विचार करके ये ग्रंथ इसलिए समस्त वेदांत तात्पर्य अर्थ प्रतिपादक से ग्रंथ से इतर संक्षिप्त ग्रंथेर अगतात्थता इससे पहले भी और संक्षिप्त ग्रंथ हुआ है तो उससे किंतु ये अगतार्थ अर्थात ये अर्थ अर्थ प्रयोजन ग्रंथ का प्रयोजन पूरा हो गया अन्य ग्रंथ में तो इसी ग्रंथ को कहा जाएगा तो किंतु इसी ग्रंथ का, का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ अन्य संक्षिप्त ग्रंथ से क्यों ये समस्त वेदांत तात्पर्य को कहता है इसलिए पूर्व ग्रंथ से ये प्रयोजन पूरा नहीं हुआ था आगे टीका हूँ एवं देवता गुरु प्रणित प्रणति पुर पुरस्सरम प्रतिज्ञाये प्रतिज्ञाये संगतिं देवता गुरु ये करके वितन्यते कर। तो प्रतिज्ञा संगति दोत ग्रंथकर वितनेंथ में की सूत्र से हुआ है है तो उसे ना मान ग्रंथ से शारीरक मीमांस या शारीक मीमांसा सूत्र उसके साथ संगतिम दि तो तुम क्योंकि वेदांत का मुख्य ग्रंथ हो गया ब्रह्म सूत्र के साथ अगर संबंध नहीं है तो फिर इस ग्रंथ इतना आदरणीय नहीं होगा ग्राह्य नहीं होगा इसलिए संगति दिखाने के लिए ग्रंथ प्रतिपाद्य दर्शेगी इस ग्रंथ में जो चीज कहा जाता है वो ब्रह्म सूत्र में भी ये विचार है तभी ये ग्रंथ भी ब्रह्म सूत्र के समान विषय को होने से आदेय होगा मूल इह इह खलु खलु धर्मार्थ मोक्षय एक परम पुरुषार्थः न पुनरावर्तते इति तस्य त इह कामेश मोक्षनर्तुत्यागम इत वेदात परिभाषा में अथवा इह कहने से ये लोक वेद चार प्रकार की पुरुषाथ माना जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विघ पुरुषार्थ उसमें मोक्ष एव परम पुरुषार्थ एवं कार मोक्ष ही परम पुरुषार्थ क्योंकि ये पुरुषार्थ प्राप्त हो जाने से और कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं रहेगा इसलिए परम और इसको छोड़कर बाकी जो तीन है वो प्राप्त होने पर भी मोक्ष बाकी रहेगा इसलिए वो सब अपरम है तो ये क्यों परम में कहा गया न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते है <iblis Russians> नो पुनराव प्राप्त कर लेगावृति नहीं होगा वहां बात है कि दहरा ब्रह्म का उपासना करके ब्रह्म लोग प्राप्त करेगा किन्तु जो उपासना करके ब्रह्म लोग को प्राप्त करेगा वो क्रम मुक्ति हो जाएगा वो आगे उसका प्रत्यावर्तन नहीं होगा तो परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेगा ब्रम्हू को जा करके वहां से उसको मुक्ति होगी तस्य तस्य अर्थात मोक्ष से नित्य तो अवगमान क्योंकि मोक्ष प्राप्ति होने से फिर और न पुनरावर्तित है इसलिए वो नित्य है नित्य होने से ये परम पुरुषार्थ ही माना गया टीका में मूल में खलु खलु इति अलंकार अलंकार वाक्यलंकार ब्रह्म तत्ज्ञान तत्प्रमाण निरुप्यते निरूप्यते सम्बंध जो वाक्य का आरंभ में कहा गया इह यह अर्थ हो गया अस्याम परिभाषायाम अश परिभाषायाम क्या है तो क्योंकि आगे जो वाक्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष परम पुरुषार्थ क्यूँकी वो प्रत्यावर्तन नहीं करता यह फलू के साथ इसका संबंध नहीं है इसलिए आगे वाक्य में दिया इतर ऐसा त्रयाणाम कह करके तृतीय वाक्य में है स ब्रह्म ज्ञान आगे है ब्रह्म तत्ज्ञानम तत्प्रमाणम च स्रपंचम निरूप्य के साथ यह मै यह अर्थात वेदांत परिभाषा में ब्रह्म का निरूप्यते तो ये ये बीच में ये दे दिया क्यों निरूपण रहा है है ठीक इति खलुति वाक्याल ब्रह्म इह इति शब्दन सह संबंध इन संबंध होगा कुतः कूत क्यों यह के साथ आप वो संबंध करते हैं अर्थात इस ग्रंथ में क्यों उसका विचार करते हैं इसके लिए कहा गया धर्मो कामो मोक्ष धर्म अर्थ काम, कामोक्ष चतुर्विद पुरुषार्थ में मोक्ष परम पुरुषार्थ है यथवा यह लोके वेद यह <coughs> करके वेदांत परिभाषा ले सकते हैं अथवा लोक वेद ये चार पुरुषार्थ में पुरु, मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना जाता है यह का अर्थ अगर लोक वेद लेंगे तो ये प्रथम में इसका अन्या घट जाएगा खलु अर्थात लोक वेद में प्रसिद्ध है धर्म अर्थ काम मोक्ष संजेश मोक्ष एव परम उत्कृष्ट पुरुषार्थ यह अर्थ प्रसिद्धम पूर्व में कहा था खलु वाक्यलंकार क्योंकि यह का अन्याय लेकर के ब्रह्म ज्ञान इत्यादि के साथ अन्य तो क्या था अभी खलु खलु का अर्थ प्रसिद्ध क्योंकि यह का अर्थ हो गया लोक वेद लोक वेद में प्रसिद्ध है धर्म अर्थ काम मोक्ष संयु विचार हो गए चतुर्विद पुरुषार्थुक पुरुषार्थ क्यों कहा जाता है पुरुषेर पुरुषमान पुरुषार्थ इसमें मोक्ष है परम पुरुषार्थ परम का अर्थ उत्कृष्ट तो परम पुरुषार्थ परम उत्कृष्ट में अलग, अलग अलग पद दिया है ना सटाकर के लिखा है अलग दिया है सटाकर तो ये दोनों अलग अलग पद मतलब तो परम उत्कृष्ट परम का अर्थ कहते हैं उत्कृष्ट उत्कृष्ट पदार्थ पुरुषार्थ हाँ परम क्यों कहते हैं मोक्ष को निरतिशय ते सती क्षय शून्य तम ये न्याय बधिने का मंगला चरण क्या है संचारी। संचारी। परम परम महां। महां परम कहते हैं, कहने का समय होता तो उसका तात्पर्य कहा जाता है निरपय शून्य आगे क्या है श्रीकृष्णाख्यम परम महत्व गोवर्धन सुजी ओ पद देखेगा पार्वती शंकरम परम अच्छा तो वहाँ पार्वती शंकरम कहने से चलेगा क्यों पार्वती शंकर कहे के सगुण का कहा परम कहने से निर्गुण वहाँ निर्गुण का नहीं कहते हैं आगे जो ये परम मह देने से वहाँ निर्गुण को वहाँ निर्गुण को शायद नहीं कहेगा परमच निरतिशी क्षय शून्य परम का लक्षण का जाता है तच मोक्ष अस्त चार पुषार मोक्षार्थ ही निरतिशय है और क्षय शून्य है नित्य है क्षय शून्य है बाकी कोई भी पुरुषार्थ निरतिशय भी नहीं है और क्षय शून्य भी नहीं है सत्ता क्षय होता है इसलिए तच मोक्ष अस्तमक्रुति बोधित मोक्ष नित्यत्वे हेतु महा मोक्ष इसलिए है कि सच न पुनरावर्तते पुनरावर्त श्रुत्या तगम क्यों नित्य नित्वेतुम कथ न स पुनरावर्त अच्छा ये पुरुषात्र प्राप्त करेगा स ब्रह्म ज्ञान मुक्त न आवर्तते पुनः आवर्तन जन्म मरण संस्थति न भजते ये अन्याुति है स ब्रह्मज्ञान मुक्त ब्रह्मज्ञान के द्वारा मुक्त हो गया फिर संसार में नहीं आता पुनः पुनर्जन्म मरण मरण संस्कृति संस्कृति संस्कृति न जन्म तीन करने से संस्कृति गाय करने से संसार जन्म मरण संसार को प्राप्त नहीं करता है मोक्ष मोक्ष एवं मोक्ष से पुरुषार्थत्वे हेतुं पुरुषार्थे मोक्षः मोक्ष है इसमें हेतु को कह करके ये मोक्ष परम पुरुषार्थ हो गया इसमें हेतु क्या है कहते हैं नित्य हो इसलिए ये परम पुरुषार्थ हो कह करके धर्मादिक्रयाणाम तदभावे धर्म क्रय में वो नहीं है जो कि मोक्ष में जो हेतु है मोक्ष परम पुरुषार्थ तो उसमें क्या हेतु रहा नित्य धर्म तदभाव धर्म में वो नित्य तो नहीं है तो नहीं होने से वो परम नहीं होगा तो क्यों नहीं है उसमें नितत् प्रत्यक्षेण यदक्यमतीमान दृष्टअुम अनुगृत श्रुत्याम ये तीन अनी है क्यों उसके लिए दो प्रमाण देते हैं तो प्रत्यक्ष धर्म और अर्थ ये प्रत्यक्ष से देखा जाता है कि अनित्य है अर्थ उपार्जन किया है यह लोक में देखा जाता है अनित्य है नाशो हो जाता है और दूसरा अनुमान देते हैं सामान्यतः दृष्टो अनुमान तो इससे भी सिद्ध होता है तो उसमें व्याप्ति क्या है यद कृतकम तद जो धर्म आप बनाएंगे वो अनित्य होगा क्यों व्याप्ति है यद कृतकम तदनित्यम कि यहां जो अनुमान है धर्म अनित्य है ये किसने ने देखा तो धर्म तो अनुभव में आएगा नहीं इंद्रिया ग्राह्य नहीं है तो इसलिए उसके लिए अनुमान कैसा देंगे अब व्याप्ति कह देते हैं यद कृतकम तद ये व्याप्ति तो धर्म के बारे में घटेगा नहीं क्यूंकि धर्म अनित्य है ऐसा तो देखा नहीं गया इसलिए कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान सामान्यतो दृष्ट अनुमान अर्थात जैसे कहते हैं कि इंद्रिय कर्ण है तो ये इंद्रिय कर्ण है इसमें आप हमारा इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय है इसमें क्या प्रमाण है कौन देखा चक्षु इंद्रिय इंद्रिय को जानने के लिए कोई प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष तो नहीं हम अनुमान से जानते हैं कैसा इंद्रिया का अनुमान करेंगे हमको भटका ज्ञान हुआ तो भट्ट का ज्ञान हुआ कार्य है कार्य होगा तो इसका एक करण होना चाहिए करण के बिना कार्य संपादन नहीं होगा इसलिए एक करण चाहिए तो जो कर्ण है ये भट्ट का ज्ञान होने के लिए वो हमारे पास कुछ है ऐसा पदार्थ ऐसा कोने के इंद्रिया कार्य होने के लिए करण चाहिए ऐसे आप क्यों कहते हैं कहते हम सामान्य तो देखे हैं है काष्ठेदन के लिए कुठार तो आवश्यक तो है तो काष्ठेदन ये क्रिया है तो क्रिया के लिए करण की आवश्यकता है तो सामान्य तो हम व्याप्ति देखे है यद कार्यं तद तद करण निष्पाद्यम तो ज्ञान जो होता है घट ज्ञान ये भी कार्य है कार्य होने से कर्ण निष्पाद्य होगा इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान सामान्य दृष्टम अनुमान विशेष करके नहीं देखा गया कि ज्ञान हुआ तो उसका एक कारण रहेगा ऐसा कोई देखा नहीं तो सामान्य रूप से देखा है कार्य होता है तो उसका कारण होगा इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं जो भी कृतकम है वो नित्यम है धर्म भी कृतकम है क्योंकि वेहित कर्मजन्य धर्म कृतक है तो सामान्यतः हम देखें जो कृत्यो अनित्य हो गया तो इसलिए वो विशेष भी सामान्य न्याय से वो भी ग्रहण हो जाएगा जा। इसको कहते हैं सामान्यतः तो दृष्ट अनुमान इस आंखे में उसको वचस्पति थोड़ा स्पष्ट कहें समझा है इसका तात्पर्य इतना होता है तो जहाँ विशेषतः तो व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ जब तो सामान्य रूप से व्याप्ति ग्रहण हुआ तो इसी को सामान्य तो अनुमान कहते हैं यहाँ भी धर्म का विषय में अनित्य है सामान्य तो अनुमान से पुनः पुनः अरंत ओं शंकर्यं के सूत्रभाष्यौवंदरो नमः शांति छा